वग्मयमृतम जगत्ति सर्गक्षणलक्षम हम नमा तत्वर्तिहबराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदे हम श्री श्री पदकमलम श्रीगुरुपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीप साग्र जात सह गणरघुनाथांतम तम सजीव साधतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललता श्री नारायण नमस्कृत्य नरम चूव नरोत्तम देवी सरस्वतीम ततो तक जयमदीरए वाश्छाकुभ्य कृपा सन्धुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत ऊपुर्गत जनक को हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ जासो श्रीजीव मे कृतमंद मते दयामद्रा तुलसी दयाद्र तुलसीकान यत्र पद्मना च पुराणपठनमसो तो हरि बोलो बुलशुंगन दिलाल की जय परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत नवम परिच्छेदी गोपीनाथ पट्टनायक के ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने जिस प्रकार कृपा की कहा तो राजा उनको दंड दे रहा था मृत्यु दंड दे रहा था और मृत्यु दंड के स्थान पर उनकी वेतन दुगना कर दिया गया उनको राजकीय पगड़ी पहनाई गई उनको अत्यंत सम्मान दिया गया और उनको पुनः राज्य के ऊपर स्थापित कर दिया गया गवर्नर पद के ऊपर उनको स्थापित कर दिया गया महाप्रभु की इच्छा ही इतना सब करने में समर्थ हो इसी चरित्र को समापन करते हुए आगे कह रहे हैं एक सौ प्यार हे था काशी मिश्र आशी प्रभुर चौरण राजा चरित्र सब कैल निवेदन श्री काशी मिश्र राजा के पास में गए राजा से जो कुछ भी बात वार्तालाप हुई उसको अब लौट करके श्रीमंद महाप्रभु को सुना दे राजा ने बड़ी सुंदर सफाई दे भाई मुझे जानकारी नहीं थी इन्होंने राजकुमार ने जो कुछ भी किया उसके हिसाब से उनको डंडे मिलने की बात हो रही थी मुझे ये पता नहीं था कि उनको सूर्य के ऊपर चढ़ाया जा रहा है मैंने तो केवल राजकुमार से ये कहा कि जैसे भी हो हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए राजकीय जो पैसा है वो कहीं ट्रेजरी में राजकीय कोष में जमा होना चाहिए ये नहीं कि कोई राजकीय पैसे को गमन करे तो इतना मैंने कहा था राजकुमार ने कहीं उनको उनका जो व्यवहार ठीक था ठीक नहीं था राजकुमार के प्रति इसलिए राजकुमार ने ऐसा कहा होगा अब कोई बात नहीं उनको उनका राज्य योगित्व तो दे दिया गया जमींदारी योगी तो दे दी गई है और वे आनंद पूरक रहे महाप्रभु का के परकर हैं और मेरे ऊपर उनकी पूरे परिवार के साथ में अत्यंत अत्यंत प्रेम है इसलिए यदि वे खाते भी हैं तो क्या हुआ राजकीय धन को खा भी जाएं, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं खाते हैं तो खाने दो अपना ही अपना ही तो बालक है ऐसा विचार करके राजा ने बात को गई आई कर दी अनुमति देवी है तो हे था काशी मिश्रा आशी प्रभु चरण इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र के साथ में वार्तालाप करने के बाद काशी मित्र काशी मिश्र लौट करके श्री महाप्रभु के पास में आए और राजा चरित सब कहिल निवेदन राजा का जो विचार था उस विचार को के राजा बहुत अधिक श्री भवानंद राय उनके पूरी संतानों के प्रति पांचों भाइयों के प्रति अत्यंत अत्यंत स्नेह रखते हैं और राय रामन जी का तो कहना ही क्या तो राय राम तो अत्यंत अत्यंत स्नेह पात्र होकर के विराजमान हैं श्रीमद महाप्रभु के तो इसलिए राजा ने जो कुछ भी राजा की प्रीति है उसका वर्णन कर दिया प्रभु कहे काशी मिश्र की तुम्हें करे ला राज तुम्हें हमारे कराई श्री प्रभु काशी मिश्र से बोले बोले अरे काशी मिश्र तुमने क्या किया भाई तुम ये क्या करते हो ऐसा कहकर के काशी मिश्र को ही उल्लाना दे रहे हैं और कह रहे हैं तत्वता श्री प्रताप प्रतापुर महाराज ने जो माफी की है इन्होंने जो राजकीय कोष में गमन किया गवन किया था तो उस गवन को जो माफ किया है वो तत्वता उनको गवन माफ नहीं किया है ये राजा ने ये सबरा दान मुझे ही दिया है मैं जानता हूं कि मेरी वजह से राजा ने ये अपना पूरा धन छोड़ा है तो ये दान तो उसने मुझे दिया है मिश्र कहे शन प्रभु राजा वचन बोले नहीं महाराज में राजा के वचनों को यो की त्यों उत कर रहा हूँ यूनाइटेड कौम राजा ने यह पूरी तरह से बात कही थी राजा के वचन सुनिए आप राजा यही कई निवेदन राजा ने बिना कपट के हृदय से ये निवेदन किया मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि राजा के बोलने में कोई छल नहीं था प्रभु मति जा राजा अमार लागिया दक्षण कौरी श्री प्रताप महाराज ने कहलवाया है कि प्रभु मति जाने राजा अमार लागिया के, ला के हे श्री महाप्रभु आप ऐसा कभी मत जानना कि मेरे लिए द्वि लक्ष्य कहण कौरी राजकीय करके दो तो लाख कहाण मुद्राएं ये मेरे कारण छोड़े हैं ऐसा नहीं है तो श्री प्रताप महाराज से कहलवा रहे हैं श्री प्रताप महाराज महाप्रभु से कहलवा रहे हैं कि तुम ये विचार मत करना महाप्रभु से कहना कि आप ये विचार मत करना कि महाप्रभु के, के कारण मैंने दो लाख कॉल जो कहाण है उनको छोड़ा है। तो दोला कारण मैंने महाप्रभु के नाम पर नहीं किए हैं भवानंदे पुत्र सब मोर प्रियत सही सही बात यह है कि भवानंद के जितने भी पुत्र हैं उन सब से मैं बहुत प्रीति करता हूं तो भवानंद के पांचों पुत्रों के साथ में मेरी बड़ी प्रीति है यह सभा के मुई देखो आपने सब इन सबको सभा कार्य मुझ देखो आत्मसम इन सबको मैं अपने ही परिवार का सदस्य मानता हूं और ये मानता हूं कि ये अलग नहीं है ये मेरे समान ही है अतएव जहां जहां गई अधिकार खाए पिए लूटे बिलाय ना करो विचार मैंने इनको जहां जहां का जो अधिकार दिया अब वो उसको संभालें खाए पिएं लूटे बिगाड़ दे ये उनकी इच्छा है इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है तो खाए पिए लूटे बिलाए खाए पिए लूटे अथवा संपत्ति को बिगाड़ दे ना करो विचार मैं कोई विचार नहीं करूंगा इसे चिंता करने की कोई बात नहीं है सुनिया राजा विनय प्रभु आनंद राजा की यह बिनय चर्चा सुनकर के बिनय में वचन सुनकर के महाप्रभु बड़े मन में आनंदित हुए और महाप्रभु को यह लगा कि राजा मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है नहीं तो ये लगा था कि मेरे ऊपर एहसान हो रहा है परंतु अब यह लगा मेरे ऊपर एहसान राजा का नहीं हो रहा है राजा ने अपनी इच्छा से ही ये किया है काले आयला तहा राय भवानंद उसी समय श्री राय भवानंद वे स्वयं वहां पर आ गए और पांचों पुत्रों के साथ में राय भवानंद वहां पर आ गए श्री रायरामन भी हैं श्री गोपीनाथ पट्टनायक भी हैं वाणीनाथ भी है सब लोग जितने भी इनके पुत्र हैं वे सब वहां पर आ गए पांच पुत्र सहा आशि पड़ेला चरण और श्री भवानंद अपने पांचों पुत्रों के साथ में श्रीमद महाप्रभु के चरण में पड़े महाप्रभु ने इनको उठा करके अपने हृदय से लगाया है रामानंद राय आशीष मिली श्री रामानंद राय उस समय पधारे और रामानंद राय आकर के सबसे मिले भवानंद राय तभी तो बोलते लगे ला उस समय भवानंद राय ये सबसे ये कहने लगे कि प्रभु तो तोमार किंकर हे सब मोर कुल मेरे सारे बेटा बेटी मेरा पूरा कुल ये आपका ही किंकर है विपत्ति रखे प्रभु पुनः निज मूल हे प्रभु हमारी इस विपत्ति में आपने मेरी रक्षा की आपने पुनः नीले मूल मुझे तो मानो बिना मोल के ही खरीद लिया नील मूल मुझ। मुझे आपने खरीद ही लिया है आपने इस विपत्ति में मेरी रक्षा की और मुझे एक बार फिर से आपने खरीद लिया है भक्त प्रकट कर आपने भक्त ये प्रकट किया जैसे पहले पांच पांडव उनको आपने तारा उनके ऊपर जब जब भी आपत्ति आई श्री कृष्ण ने तारा ये भवानंद जी के पांचों पुत्र ये सबके सब पांडवों के अवतार अवतारी कृष्ण लीला में जो पांडव थे वे ही गौर लीला में श्री भवानंद के पांच पुत्र होकर के विराजमान हुए इनमें श्री राय रामानंद तो बिल्कुल अलग है राय रामानंद जो है वे तो श्री विशाखा जी के अवतार विशाखा जी का स्वरूप है इनमें और भी स्वरूप मिल रहे हैं अर्जुन इत्यादि के स्वरूप भी मिल रहे हैं परंतु तो ये पांच पांडवों के अवतार होकर के ही वे विराजमान ने गोपीनाथ चरण ले पड़िला और गोपीनाथ पट्टनायक वे तो सिर के ऊपर आज उन्होंने राज पगड़ी धारण कर रखी थी तो नेतिधड़ी धारण करके वे श्री महाप्रभु के चरणों में गिर गए और अपनी पगड़ी को श्री महाप्रभु के चरणों में ही इन्होंने रख दिया है। राजा वृत्तांत का पास कहिला और राजा के पूरे वृत्तांत को के राजा कैसे प्रसन्न हो गए हैं इसको इन्होंने कहा पूरी तरह से बाकी कोड़ी बाद द्विगुण बर्तन के राजा ने बाकी कोड़ी बाद मेरा जितना भी कर जमा करना बाकी था दारी थी उस देनदारी को क्षमा कर दिया उसको बात करके उसको माफ करके और मेरे वेतन को भी उनने दुगना कर दिया है और पुनः विषय दिया और मुझे दोबारा राज्य के ऊपर स्थापित कर दिया मुझे उस क्षेत्र का दोबारा उन्होंने गवर्नर बना दिया है और नेत धड़ी पड़ा और ये नेत धड़ी माने राज की पगड़ी उन्होंने मुझे पहनाई है राज पगड़ी पहनाई कहा चांगे ऊपर से ही मरण प्रमाण कहा तो मेरी दशा ये थी कि चांग के ऊपर मुझे चढ़ाया जा रहा था और मुझे मारने का प्रयास हो रहा था और कहा नेत घड़ी एसा एग प्रसाद और कहा अब नेत घड़ी इनको मुझे धारण किया जा रहा है तो कहाँ तो मुझे सूर्य के ऊपर पटका जा रहा था और कहा ये नेत धड़ी मुझे धारण करने का मौका मिला है ऐसा प्रसाद श्री महाप्रभु की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो गई है चांगे ऊपर तुम्हारे चरण ध्यान कई जिस समय सूर्य के ऊपर मुझे चढ़ाया जा रहा था उस समय मैंने आपके चरणों का ध्यान किया और चरण स्मरण प्रभावे कई फल पाए और चरण के स्मरण का ये प्रभाव हुआ कि मुझे ये फल की प्राप्ति हो गई तो श्रीमंत महाप्रभु के चरणों के स्मरण का प्रभाव ही ये फल हो गया है तथ्यतः महाप्रभु के चरणों का आश्रय कृष्ण प्रेम और भावोल्लास रति इनको प्राप्त करने के लिए करना चाहिए परंतु तो आनुष्ठिक रूप से साधक की जितनी भी अभिलाषाएं वे सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है तो मैंने ये फल प्राप्त कर लिया है लोके चमत्कार मौर्य यही सब दिखाइया से तोमार कृपा महिमा गाय मार इन घटनाओं को देख करके लोके चमत्कार सारे संसार को चमत्कार हो रहा है कि गजब मोर ये तो करतुम करतुम, सब कुछ कुछ कुछ हो हो हो गया गया होने वाला था और सब सब लोग हो गए हैं मोरे सब देखिया मेरे ऊपर जो आपकी कृपा हुई उसको देख करके प्रशंस तोमार कृपा महिमा गाईया सब लोग आपकी महिमा का गायन करके आपकी महिमा का आपकी प्रशंसा कर रहे हैं परंतु मैं जानता हूं अब सिद्धांत ये तो हुई यथाश्रुति यथाश्रुतवा भीतर के सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविक सिद्धांत यह है कि किंतु तोमा तुम आमरण नहीं मुख्य फल तुम्हारे स्मरण का ये मुख्य फल नहीं है फलाभास ए ये तो आपके स्मरण का केवल फलाभास मात्र है याते विषय चंचल ये तो आपकी कृपा का आभाष मात्र है ये फलाभास प्राप्त करके तो मन और अधिक चंचल हो जाता है ये फलाभास मात्र है आपने जैसी कृपा श्री रामानंद के ऊपर की राम राय बाणीनाथे कई निर्विषय जैसे रामानंद और बाणीनाथ इनको आपने अपूर्व रूप से इनके ऊपर कृपा की और ये दोनों के दोनों इस समय विषयों से परे हैं हाय मैं नहीं हुआ ये गोपीनाथ पटनायक कह रहे हैं कि मेरे दो भाई इनके ऊपर तो आपकी पूरी कृपा हो गई है श्री वानीनाथ और श्री राय इन दो के ऊपर तो पूरी कृपा हो गई है परंतु वैसी कृपा अभी मेरे ऊपर नहीं हुई है मुझे अभी विषय ही याते विषय चंचल अभी मुझे विषय ही दिए हुए हैं और विषयों से मैं चंचल भी हो रहा हूं शुद्ध कृपा करे सो सही कृपा मोते नहीं याते या तो इच्छे हाय ऐसी कृपा मेरे ऊपर नहीं है इसलिए मैं मे, मेरी ये दुर्दशा हो रही थी हे गोस्वामी शुद्ध कृपा कर घुसाई घुचाए विषय आप मेरे ऊपर कृपा करें शुद्ध कृपा कीजिए और जिससे घुचाए विषय मेरे सारे विषय दूर हो जाए विषयों में मेरा अभिनवेश है वो दूर हो जाए मेरे विषयों को दूर कीजिए मैं भी निर्वण होली कब अपने बड़े भाई श्री राय रामन की तरह से वाणी वाणीनाथ की तरह से मैं भी विरक्त हो जाना चाहता हूं मुझे ये विषय नहीं चाहिए तो निर्वण हलमोर विषय ना हो मुझे विषय नहीं चाहिए विषय नहीं चाहिए प्रभु कहे सन्यासी या ये हई पंचज कुटुम्ब बाहुल्य तुम की करे भा भरण प्रभु हंसते हुए बोले बोले भैया माना बाबा जी जो बनते हैं वो गृहस्थी के आश्रम से ही बनते हैं कोई तो बाबा जी कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं आएंगे तो गृहस्थी के यहां से ही गृहस्थी के घर से ही ऐसा तो नहीं कहीं से पैदा हो जाएंगे कोई तो बाबा जी पैदा थोड़ी तो होते हैं आएंगे तो भाई गृहस्थी के घर से ही तो यदि तुम सबके सब पांचों के पांचों बाबाजी बन जाओगे सन्यासी हो जाओगे तो फिर गृहस्थी कौन चलाएगा तुम्हारा परिवार तो खूब बड़ा है तो यदि पांचों भाई विरक्त सन्यासी बन जाते हैं प्रभु कहे सन्यासी अब हमें पंचजन तो फिर कुटुंब बाहुल्य इतना बड़ा कुटुम्ब है उसका की करे भरण वो पालन पोषण उसका कैसे होगा इसे एक आद तो गृहस्थी में रहना चाहिए तुम गृहस्थी में ही रहो बाबाजी बनने की जरूरत नहीं है बड़ी भारी समस्या है आश्रमों में भी ये बात की केवल गृहस्थी में ही समस्या नहीं है आश्रम में भी समस्या है कि कौन आगे आश्रम को संभाले ये भी एक समस्या सब सम, सब आश्रमों में यह भी समस्या है कहीं क्योंकि बाबा जी आना बंद हो गया अब आश्रमों के लिए फीडिंग नहीं मिल रही है पहले तो घर में पांच बालक होते थे दो बालक चलो भजन करेंगे तीन घर में काम कर रहे हैं पर परंतु तो अब सबके यहाँ पर परिवारों में एक एक दो दो बालक है अब ये एक समस्या समझ गए हो गई कि फिर आश्रम कैसे चले तो गृहस्थी चलाने की भी समस्या है और बाबाजी चलाने के आश्रम चलाने की भी समस्या है ये समस्या तो समझ गए ही है क्यों जो भी बाबाजी आएंगे बेबी तो गृहस्थी से ही आएंगे परिवार से ही आएंगे तो यदि सभी बन जाओगे तो फिर कुटुंब का पालन कौन करेगा कुटुंब बाहुल्य तुम्हारे के कौरे भरण महाविषय कौर के बाद विरक्त उदास जन्म-जन्म तुम ही पंचमो दास महापुरुण कह रहे हैं इसते भैया चाहे तुम बहुत बड़ा राज्य सिंहासन अपनाओ महा विषय अत्यंत विषयों को भोग लो चाहे किम्बा उदास विरक्त तो, अथवा अच्छा तुम विरक्त तो उदास बन जाओ ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे पूरे परिवार जन्म जन्म तक तुम्हारा पूरा परिवार मेरा ही दास बनेगा तुम तुमको मैं कभी भी त्याग करना नहीं चाह रहा हूं और ये महाप्रभु कहीं इस बहाने ये उल्लेख उल्लेख भी कर रहे हैं ये विश्वास भी प्रदान कर रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि भाई जब तक कोई बाबा जी नहीं बनेगा विरक्त नहीं होगा तब तक, तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी ऐसा नहीं है श्रीमत महाप्रभु की कृपा गृहस्थी को भी मिल सकती है विरक्त को भी मिल सकती है मुख्य वस्तु है शरणागति तीन चीज मुख्य हैं शास्त्र में पूर्ण विश्वास हो शरणागति हो और मन में ज्ञानी यदि है, है तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और भक्ति यदि है तो मुझे कृष्ण सेवा मिले ये अभिलाषा है तो बस काम बन गया चाहे गृहस्थी हो चाहे बनवासी हो शास्त्र में पूर्ण विश्वास मुझे कृष्ण सेवा मिले ये लोह और शरणागति ये तीन शर्तें हैं तीन शर्तें यदि हैं तो फिर श्रीमंत महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी और तीन शर्तें हैं तो श्री रागान भक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाए। कोई ये कहे कि पहले हम चित्त को शुद्ध कर लें फिर इसके बाद में राग भक्ति करेंगे श्री प्रिया की प्रेम सेवा करेंगे मंजरी भाव को धारण करेंगे तो ये भी भैया ये भी नहीं कि चित्र शुद्ध हो जाए तब जाकर के हम कहीं मधुर भक्ति की आराधना करेंगे ऐसा भी नहीं ये तीन चीज है तो अधिकार प्राप्त तो हो गया जैसे श्री ललताजी विशाखाजी जी रूपमंजरी विशाखा जी, रूप जी प्रियालाल की सेवा कर रही हैं ऐसी सेवा मुझे मिले एक लोभ ये लोभ मिलना चाहिए दूसरी बात शास्त्र में पूर्ण विश्वास के रसिक जनों ने और शास्त्रों ने श्री प्रियालाल की जिस महिमा और मधुरमा का वर्णन किया वो बिल्कुल सत्य है और उसका जो मार्ग बताया है वो मार्ग भी पूरा सत्य है ये अभिलाषा तो कहीं अभिलाषा हो और इसके बाद में कहीं लोभ हो लोभ भी हो अभिलाषा भी हो और फिर तीसरी जो बात है वो तीसरी बात यह कि रसिक जनों का संग तो भले गृहस्थी है और अभी चित्त शुद्ध नहीं भी हुआ है आधा पर्दा ही शुद्ध हुआ है तब भी यदि कृष्ण लीला का श्रवण करेगा तो कृष्ण लीला चित्त को शुद्ध कर देगी इसलिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए भक्तिम श्री राजध्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग आशु अपन अचरेण अचरे कि भक्ति पराभक्ति परा की प्राप्ति पहले हो जाएगी और कामना बासनाएं पीछे दूर होती हुई चली जाएंगी इसलिए ये प्रतीक्षा करते रहना कि पहले चित्त को शुद्ध कर ले तब कृष्ण कथा श्रवण करेंगे मधुर कथा को श्रवण करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी चित्त शुद्ध करने, करने में ही सारा समय व्यतीत हो जाएगा और फिर भी चित्र शुद्ध होगा नहीं कृष्ण कथा को श्रवण करने से लोभ भी बढ़ेगा कृष्ण कथा को श्रवण करने पर शास्त्र में श्रद्धा भी बढ़ेगी और कृष्ण का श्रवण करने पर जो आनुगत्य है वो आनुगत्य में भी भावना अपने आप दृढ़ होगी इसलिए अपिचेत सुदृढ़ाचारो भे माम अन्य भाग साधु एवं मंत्रव्य सम्यक व्यवहित ही सा क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सश्वत शांति गति कौनते प्रति न मे भक्त प्रणश्य भक्त का विनाश नहीं होता इसलिए मूल बात जो है वो मूल बात यही है कि शास्त्र में विश्वास हो लोभ हो और अनुगत्य हो ये तीन शर्तें हैं तो कृष्ण लीला श्रवण करने का मधुर लीला श्रवण करने का अधिकार है अन्यथा कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा जितने भी अधिकारी हैं बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं बे रोते हुए ही दिखते हैं हाय है, कृष्ण भक्ति हमें नहीं है हमारा चित्र विषयों में फंसा हुआ है माया में पड़े हुए हैं महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं अब महाप्रभु से भरकर के तो कृष्ण से भरकर के तो कोई हो नहीं सकता है पंत में कह रहे हैं आए नंद तनुष किंकर भव महान बोधाओ विश्व में महान बोधाओ तो फिर क्या कोई ये कह सकता है कि नहीं हमारा चित्र शुद्ध हो गया अब हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे जब महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं भिषण महाबुद्धि में पढ़ा हुआ हूं तो फिर कौन दूसरा कह सकता है इसलिए चित्त को शुद्ध करने के चक्कर में नहीं समय बर्बाद करना चाहिए जो मूल वस्तु है उसको जल्दी से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ये निष्कर्ष की बात है तो श्री महाप्रभु उस समय कह हंस करके कह रहे हैं कि ये तुम सभी बाबाजी बन जाओगे तो फिर कुटुंब बाहुल्य है इतना बड़ा कुटुंब है उसका पालन कौन करेगा और महाभिषय कर कि मैं विरक्त उदास इसलिए चाहे तुम विषयों के बीच में रहो और चाहे विरक्त उदास बनकर के जी बनकर के रहो तीन चीज अपने हृदय में रखना शास्त्र में पूर्ण विश्वास सेवा करने का लोह और गुरुजनों का अनुर ये तीन चीज रखना तो जन्म जन्म में तुम्हें मोर पंच मोर निज दास तुम पांचों बेड़े निज दास होकर के ही जन्म जन्म में विराजमान हो किंतु एक करे मोर आज्ञा पालन इतना होते हुए भी मेरी एक आज्ञा का पालन करना प्रभु जी आप दिखा मत करना मेरी एक आज्ञा का पालन करना व्यय ना करी हुई किचु राजे मूलधन राजा का जो मूलधन है उसको गवन मत करना ईमानदारी से अपना राज्य करना और जो राजा को कर्ज जमा कराना है उतना कर्ज जमा कराना तो कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी जीवन पद्धति इनको अपनाने के लिए साधक को सर्वदा सर्वदा सात्विक जीवन उनको अपनाना चाहिए और शास्त्र के अनुसार जो धार्मिक जीवन है उसका पालन करना चाहिए ईमानदारी से उसे रहना चाहिए क्योंकि बेईमानी करना शुरू कर देगा तो ये जगत की रीति है धन की रीति है कि जिसको जितना जिस जिसके पास में है उसको उतना ही और चाहिए और उतना और मिल जाएगा तो उतना ही और चाहिए जगत की रीति है धन की रीति कभी पेट भरने वाला नहीं कोई यह कहे कि मेरा पेट भर जाएगा तो पेट कभी भी भरने वाला नहीं है जिसके पास में जितना है उतना ही उसे और चाहिए उतना मिल जाएगा तो उतना ही फिर और चाहिए यह जगत की रीति है इसलिए ठीक तुम्हारा जितना अधिकार बनता है ईमानदारी से उस अधिकार के अनुसार अपना वेतन लेना जितनी सुविधाएं तुमको राज्य की ओर से दी गई है अधिकार में मिलती है उतनी सीमाओं का उतनी सुविधाओं को भोग करना परंतु तो अधिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो असत्य आचरण है उसको कभी भी मत करना तो स्वाभिष्ट भाव में स्वाविष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अंकुल इन तीन चीज को तो अपनाना ही है परंतु स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध इसको भी अपनाना है अविरुद्ध का मतलब है जिससे अपने भाव में बाधा पड़े ऐसे बेईमानी को भी कहीं त्याग करना है और ईमानदारी से जितना है उतने में संतोष रखना चाहिए राजा मूलधन दिया ये कि चुज लभ्य सही धन कर नाना धर्म कर्म व्यय ध्यान रखना राजा का मूलधन चुका के जो धन बाकी बचे उस धन का धर्म और कर्म में प्रयोग करना राजा के धन को चुरा के बेईमानी के साथ में धन का अर्जन करके फिर अपने कर्मों को करना अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करना ये उचित नहीं है जो धन बचता है उसको भी धर्म कर्म में लगाना चाहिए और इसके लिए श्री श्रीमद् भागवती संहिता में श्री जो बल राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य भी शुक्र नीति में ये बात कहते हैं कि व्यक्ति को गृहस्थी को अपने धन को पांच जगह बांट करके उसका उपयोग करना चाहिए कुछ धन वह धर्म यश से अर्थाय धर्म के लिए लगाए कि मरने के बाद में परलोक भी हमारा सुधरे फिर कुछ यश से कि भाई मरने के बाद में दो चार वर्ष तक तो कोई याद रखे अपना यश भी पीछे बने धर्म यश से फिर कुछ अर्थाय माने आगे का कहीं चक्र चलता रहे इसलिए अर्थाय पैसे को पैसे के लिए भी रखे मूल पूंजी के रूप में भी कुछ रखे तो धर्म आये आत्मने आत्म माने और बीस परसेंट अपने ऊपर खर्च करे ये नहीं कि खुद भूखा मरे और पैसा इकट्ठा कर रहा है भाई अपने शरीर के लिए भी कुछ ना कुछ खर्च करे आत्मने और कुछ सोचनाए चौर बेटा बेटी इनको भी थोड़ा थोड़ा बांटता रहे नहीं तो सेवा नहीं करेंगे उनको भी कुछ न कुछ लोभ दे दे थोड़ा सा गो उनकी भी कोनी में चिपका कोनी में गोड़ चिपका हुआ है खा तो सदाएगा नहीं तो चिपका हुआ ये गोल मेरे पास में <laughs> तो ऐसा थोड़ा सा गोड़ उनको भी चिपका दे तो इस प्रकार पांच जगह धन को यदि बात करके रहेगा तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बल्ले राजा को उपदेश देते हुए तो सुख पाएगा और यदि एक जगह ही सारा धन लुटा दिया तो ताली बच जाएगी फिर फजीती हो जाएगी इसलिए महाप्रभु भी यहाँ पर वही नियम वही वही बात कह रहे हैं कि राजा का मूल धन देने के बाद में जो कुछ भी बचे उस धर्म को उस धर्म को धर्म कर्म इनके लिए व्यय करे बांट करके पांच जगह व्यय करे बीस परसेंट धर्म के लिए 20 परसेंट धर्म यश से अपने यश के लिए 20 परसेंट अर्थायो मे पैसे को आगे पैसे में कन्वर्ट करने के लिए जो साइकिल है सर्किल है वो आगे चलता रहे फिर कुछ अपने लिए अपने शौक शौकमोज के लिए अपने शरीर के लिए कुछ धन का उपयोग करे और कुछ को वह कहीं बेटा बेटी इनको भी देता रहे जिससे भी कहीं समय पर सेवा करते हुए रहे तो इस प्रकार धन दे दे धन का व्यवहार कर करते हुए चले तो सही धन कर रहा नाना धर्म में व्यय अनेक धर्म कर्म में इनमें व्यय करते हुए विराजमान हो अस व्यय ना करें रहे या तो दुई लोग जाए हा देखा देखी असभ करने की जरूरत नहीं है जो उपयोगी नहीं है उसमें असभ करने की जरूरत नहीं है असव्य करने पर दोनों लोग जाते हैं केवल दिखावा दिखावा करने के चक्कर में फिर दोनों लोग चले जाएंगे यहां पर भी अपमान होगा और दूसरे लोग के लिए कुछ करेंगे नहीं तो असभ ना करें जो असभ है माने अधर्म के कार्य या शौक मोज में निषिद्ध कार्यों में धन को व्यय नहीं करे इससे दोनों लोग जाते हैं एक बोली सवारे प्रभु दिलेन विदाय ऐसा कहकर के ईश्वर प्रभु ने बड़े संतुलित व्यवहारिक बात कह करके सबको विदा किया बोले आप सब जाओ और सबके लिए एक उपदेश प्रदान कर दिया राज प्रभु कृपा विवर्त कौरे राय घरे श्री राय रामानंद के घर के ऊपर श्री प्रभु की परम कृपा कृपा का जो विवर्त है विवर्त माने परम कृपा उसका हमने तुम्हें वर्णन किया कि महाप्रभु की कृपा का एपिटोम कैसा है ये कृपा का जो विवर्त है परा पराकाष्ठा वो राय रामानंद के घर के ऊपर कैसे था ये हमने वर्णन किया भक्त भाषण गुण याते व्यक्त हईन महाप्रभु का भक्त वास्त गुण इसके द्वारा प्रकट हुआ और दूसरे की सहायता भी केवल मन मात्र से आपकी इच्छा मात्र से ही दूसरे की सहायता हो गई परंतु तो आपने न तो कभी राजा के दरबार में गमन किया सन्यासी को दरबार में गमन करना निषिद्ध है राज दर्शन सन्यासी के लिए निषिद्ध है वो राजा के पास में नहीं जाएगा इसलिए महाप्रभु कभी स्वयं सफारिश करने के लिए नहीं गए और महाप्रभु हर जगह ये कहते रहे कि स्वकर्म फलभ जब छोटे हरदास उनके विषय में भी किसी ने कहा कि छोटे हरदास बहुत दुखी हैं उनके ऊपर महाराज कृपा करो आप उनको अपना लो महाप्रभु ने ये कह करके टाल दिया दूसरों को कहीं गलत रास्ता न मिल जाए गलत नजीर सामने न आ जाए इसलिए ये कहकर के टाल दिया कि स्वकर्म फल जीव अपने कर्म के फल को भूगता है अब दोनों से लग जाए कि उन्होंने जो अच्छा कर्म किया उससे उनको गंधर्व देही की प्राप्ति हुई है और कृष्ण कथा का गायन कर रहे हैं ये तो हुआ अच्छा फल और दूसरा कह दिया कि जैसे है वैसे हुए यदि उन्होंने जैसा कर्म किया उसका उनको फल मिल रहा है तो महाप्रभु के वचन व्यवहार की रक्षा करने में और सिद्धांत जो है उनको भी निरूपण करने में विराजमान हुए तो राय के घर के ऊपर श्री भवानंद राय उनके पूरे परिवार के ऊपर जैसी कृपा उसका वर्णन किया और इस तरह से उपदेश देकर के उन्होंने एक गोपीनाथ पट्ट नायक को भी कहीं भगवत भजन की ओर उन्मुख कर दिया और एक सात्विक जो जीवन है एक कल्याणकारी समाज और कल्याणकारी जीवन उसको प्राप्त करने का जैसा प्रयास करना चाहिए उसका श्री महाप्रभु ने एक उपदेश प्रदान किया सभाए आलिंग प्रभु विदा यबे दिला जब सबका आलिंगन करके प्रभु ने उनको विदा दी उस समय सब हरी बो हरि बोल, हरी बोल। ऐसा कह करके हरिध्वनि कर सब भक्त उठी गेला हरिद्व करते हुए सब उठ करके पधारे प्रभु कृपा देख चमत्कार प्रभु की कृपा देख करके सबको चमत्कार हुआ ताहर बुझीत नारे प्रभु व्यवहार श्री प्रभु का जो व्यवहार है उस व्यवहार के तत्व को कोई भी नहीं जान सका श्री प्रभु की कृपा वैचित्री कैसी है इसको कोई समझ नहीं सकता है तारा सभी यदि कृपा कवित साधिल आमा है ते कुछ नहीं तबे प्रभु कहीं नहीं श्री महाप्रभु ने दिखा दिया कि तारा सभी यदि कृपा कमित साधन यद्यपि श्री गोपीनाथ पट्टनायक इनकी रक्षा महाप्रभु की कृपा से ही हुई थी कृपा से होने पर भी महाप्रभु दिखा रहे हैं आमाहित्य है कि मैंने कुछ नहीं किया है इस प्रकार महाप्रभु अपने आप को बचाते हुए यदि भोर आए सब महाप्रभु की कृपा से पंत फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं आमाहित है की चुनाही मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया ये सब तो राजा का अपना उदार है श्री गोविंद उनका तुमने स्मरण किया जगन्नाथ के चरणों का स्मरण किया था उस स्मरण का ही प्रभाव हुआ कि तुम सूर्य पे से उतर गए सूर्य पर चढ़ा देने पर भी तुमको उतार लिया गया तो यह सब कुछ श्री प्रभु की कृपा ही है मैंने कुछ नहीं किया गोपीनाथ निंदा आर आपन निर्वेद ए मात्र कई हार ना बुझे श्रीमंद महाप्रभु ने कैसे गोपीनाथ की तो निंदा की तो उसने जैसा किया वैसा भी चोराना ऐसा चुराया और राजा तो अपनी कौड़ी लेगा राजा तो अपने टैक्स को वसूल करेगा ही उसका जो धन है क्यों उसने ऐसा किया इसमें राजा को दोष नहीं दिया जाएगा क्योंकि राजा का स्वाव्य ऐसा है कि जैसे समुद्र समुद्र में मगरमच्छ हैं इसलिए राजा से डरना भी चाहिए समुद्र से डरना भी चाहिए और समुद्र में रत्न हैं इसलिए समुद्र में गोता भी लगाया जाता है तो राजा का स्वाभाव्य ऐसा होता है कि एक और राजा के पास जाने में डर लगता है और दूसरी ओर राजा के पास में जाना भी पड़ता है ऑफिसर से बात करने में डर भी लगता है और ऑफिसर से बात किए बिना काम भी नहीं चले दोनों बातें हैं तो भीम कांत ही कालिदास ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भीम कांत ही निप गोणई सब जीवना के राजा के भीम और कांत दो प्रकार के गुण हैं राजा से डर भी लगता है और राजा से लाभ भी मिलता है तो भीम कांतगुण सब नाम वो अभूत अपने जितने भी माथा जन थे जितने भी अपने अनुगत धन थे उनके लिए अगम्य उपगम्यश्च वो उनके पास में जाते भी थे और उसको जानने के पास में जाने में डर भी लगता था गम्यारत्न ही व एक उपमा देते हैं जैसे मगर मच्छों के कारण तो समुद्र में घुसने में डर लगता है और दूसरी ओर रत्न ही समुद्र में गोता नहीं लगाओगे तो रत्न कैसे मिलेंगे तो रत्नों के कारण लोभ भी बढ़ता है तो दोनों ही चीज हैं समुद्र में एक और ज्वेल्स हैं रत्न है और दूसरी ओर समुद्र में मगर हैं क्रोकोडाइल्स हैं से भी डर लगता है तो जैसे राजा समुद्र भय का स्थान भी है और दूसरी ओर कहीं लालच का स्थान भी है ऐसे ही राजा एक और भय का स्थान भी होता है और राजा लालच का स्थान भी होता है और महाप्रभु ने यह दिखा दिया कि राजा के धन से बचना नहीं तो राजा दंड देगा भयभीत भी रहना राजा से और राजा के कृपा मिल रही है तो ठीक है उसका लाभ भी लो राजा से तुमको कृपा मिल गई राजा के गुड बुक में रहने की आवश्यकता है अपना जो अधिकारी है उस अधिकारी की गुड बुक में रहने की कहीं आवश्यकता उसके विश्वास विश्वसनीय बनने की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं होती है तो गोपीनाथ है निंदा आपद निर्वेद श्रीमद महाप्रभु ने गोपीनाथ की निंदा की स्वयं अपनी उदासीनता दिखाई और ए मात्र ना बुझीते भेद और इतना मात्र ही कहा कि भाई राजा के धन का ठीक ठीक पालन करना अपने अधिकार में रहना इतना कहा महाप्रभु का भेद जो है वो कोई सामान्य से नहीं समझ सकता है जो अधिकारी है वो ही पहचानेगा वो ही पहचानेगा कि श्री महाप्रभु कैसे एक कल्याणकारी समाज की रक्षा भी करना चाहते हैं वे सबको धर्म में प्रवृत्ति भी करना चाहते हैं और श्री गोपीनाथ आचार्य को भी उन्होंने डांट दिया कि इस बार तो तुमने नर्तकियों को नचा करके राजा के धन को बर्बाद किया था आएंगे ऐसा मत कर ये एक उपदेश भी प्रदान कर दिया और जो धन मिला है उस धन का ठीक ठीक नीति के अनुसार पांच जगह विभाजन करते हुए उस धन का उपयोग कर उस धन को सब जगह धर्माय यशसे अर्थाए आत्मने और स्वजनाय च पांच जगह धन का उपयोग करते हुए विराजमान था ये उपदेश भी करे काशी मित्र न साधिल राजारे न उद्योग बिना महाप्रभु एक फल दिन कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोपीनाथ की बिगड़ी को ना तो काशी मित्र मिश्र संभाल सके ना तत्वतः राजा का भी इसमें कुछ हाथ नहीं है जो कुछ भी हुआ वो सब बिना प्रयास के श्री महाप्रभु की कृपा के द्वारा हुआ है इसमें कृपा को ही कारण समझना चाहिए चैतन्य चरित्र ही परम गंभीर श्री चैतन्य चरित्र परम गंभीर है से बूझे तार पदे यार मन धीर जिसका श्री महाप्रभु के चरणार में धैर्य पूर्वक मन लगा हुआ है स्थिर मन लगा हुआ है वही महाप्रभु के गंभीर चरित्र को समझ सकता है और श्री महाप्रभु की अपूर्व विशेषता रही कि वे अपने मर्यादा का पालन करते हुए अपने संन्यास धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए और अपूर्व रूप से कृपा कर रहे ये उनकी अचिंत शक्ति विराजमान यही सुने प्रभुर भक्त बात्सल प्रकाश प्रेम भक्ति पाए तार विपद जाय नाश इस प्रकार श्री प्रभु के भक्त बात्सल्य के प्रकाश को जो श्रवण करेगा उसकी विपत्तियों का नाश होकर के इस चरित्र को श्रवण करने वालों की विपत्तियां नाश होंगे और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी श्री रूप गोस्वामी की जय स्वरूप रघुनाथ पदे यार आश श्री रूप रघुनाथ इनके चरण कमल इनमें इनकी कृपा की आशा करें और आशा करते हुए ये चेतन चरसामृत का हम गायन कर रहे हैं अब आगे का एक दशम परिच्छेद उसमें श्री महाप्रभु की ऊपर भक्त भक्तों की कैसी स्नेह है उस स्नेह को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि श्रद्धा पूर्वक दी गई प्रत्येक वस्तु को श्री महाप्रभु आप स्वीकार करते हैं महाप्रभु के पास में कोई वस्तु का अभाव नहीं है वे तो ईश्वर हैं, कोई चीज का अभाव नहीं है परंतु भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वे भक्तों के द्वारा दी गई प्रत्येक भेंट को आनंद पूर्वक प्रेम के कारण स्वीकार करते हैं वस्तु के लाभ की दृष्टि से स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रेम के कारण जो भेंट है उस भेंट को स्वीकार करते हैं तो इसमें प्रेम ही मुख्य कारण होकर के विराजमान इसी लीला को श्री राघव पंडित की झाली के रूप में उनकी बहन श्री दमयंती उनके द्वारा जो वस्तु स्नेह पूर्वक श्रीमद महाप्रभु को दी गई है राघव पंडित की झाली के प्रसंग को आगे के अध्याय में निरूपण कर रहे हैं रथ यात्रा के अवसर पर सब लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए बंगाल से उड़ीसा जाते हैं नवद्वीप से और बंगदेश बंग गौरव देश से सब श्री नीलाचल जाते हैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना बहाना है परंतु तत्वता प्रेम के कारण श्रीमद महाप्रभु को भेंट करना यही उनका मुख्य लक्ष्य है इसलिए सब महाप्रभु के भेंट करने के लिए जाते हैं बंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम ये न केना कंतुष्ट भक्त दत्तेन श्रद्धया श्री कृष्ण चैतन्य उनकी हम वंदना करते हैं भक्तानुग्रह कातरम जो भक्ति के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, यह न के नाप संतुष्ट कोई छोटी छोटी सी चीजें महाप्रभु को समर्पित की जाएं, उससे भी श्री महाप्रभु संतुष्ट हो जाते हैं और किसी को कुछ नहीं मिला तो श्री राघ पंडित की झाली में एक चीज और है और वो है श्री रज गंगा जी की रेती उसको छान करके कंकड़ वंकर बीन करके और उसमें कुछ कपूर वपूर मिला करके मिट्टी भी भेजी जा रही है मिट्टी कोई भेजने की चीज है क्या परंतु के नापी येन के नापी कहकर दिखा रहे हैं कि छोटी से छोटी जो वस्तुएं हैं उनको भी श्री महाप्रभु कितने प्रेम से स्वीकार करते हैं क्योंकि जो भेंट दी जाती है वह भेंट मूल्य के आधार पर नहीं नापी जाती है उस भेट के भीतर जो प्रेम छिपा है वो प्रेम बड़ी वस्तु है कोई अपने अभिमान को प्रकट करने के लिए लाख दे तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा और अपनी सेवा को प्रकट करने के लिए कोई छोटी से छोटी वस्तु दातुनी भेज रहा है उस दातुन को लेकर के मिट्टी भेज रहा है उस मिट्टी को लेकर के कोई नींबू आचार भेज रहा है आचार को लेकर के छोटी सी छोटी छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उनको लेकर के भी श्री महाप्रभु परम प्रसन्न होते हैं क्योंकि पुरस्कार और भेंट ये मूल्य के आधार पर नहीं मापी जाती हैं इनका वास्तविक मूल्य होता है स्नेह और श्रद्धा जहां प्रशंसा की जा रही है उसके लिए पुरस्कार है और पुरस्कार कितना कीमती है यह मायने नहीं रखता ऐसे जो भेड़ दी जा रही है वो के कारण दी जा रही है। है, वस्तु की कीमत उसमें उसमें मुख्य मुख्य नहीं भाव हो करके विराजमान होते हैं। तो श्री राघव पंडित की झाली उसका वर्णन कर रहे हैं श्रीमंद महाप्रभु जैसे नरेंद्र सरोवर पर भक्तों के साथ में जल क्रिया करेंगे बेड़ा संकीर्तन करेंगे माने जगन्नाथ जी की परिक्रमा में संकीर्तन करते हुए भक्तों को लेकर के आप नृत्य करेंगे उस प्रसंग का इस अध्याय में वर्णन किया गया यहाँ पर राघ पंडित की झाली में जो सामग्री है वो तो अद्भुत है वो तो माने कहीं जो स्थानीय और जो जो फोक संस्कृति है उसके साथ में कहीं ना कहीं संस्कृति जुड़ी हुई है वो स्थानीय जो आंचलिक संस्कृति है उसके साथ में जुड़ी हुई है अब उसके विषय में उतनी जानकारी तो नहीं है कि अमुक चीज कैसे बनती है अमुक सामग्री कैसे बनती है ये तो कहीं बंगाल की और उड़ीसा की जो सामग्री है वो तो वहां के जो स्थानीय संस्कृति से जो लोग संबंधित है वे ज्यादा जाएंगे परंतु तो बड़े नाम दिए हैं क्या क्या चीज महाप्रभु को भेंट की गई तो वो अद्भुत स्थानीय आंचलिक जो संपत्ति है वो आंचलिक संस्कृति उसके द्वारा कहीं प्रकट होती है उसको कहीं प्रकट कर रहे तो जो प्रोविंशियल जो वस्तु हैं उनको कहीं वहां पर प्रकट किया जा रहा है जय जय गौरचंद श्री महाप्रभु को प्रणाम करके अद्वित चंद्र को प्रणाम करके वर्षांत सब भक्त प्रभु रे देखिते। एक वर्ष के बाद में श्री प्रभु का दर्शन करने के लिए परम आनंद सब नीलाचल जाइते। परम आनंदित हो करके नीलाचल जा रहे हैं मन में उल्लास है कि महाप्रभु का दर्शन होगा तथा महाप्रभु का दर्शन ये ही मुख्य कारण है जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन कर रहे हैं तीर्थयात्र हो रही है ये तो केवल बहाना तो इस बहाने महाप्रभु से मिलने के लिए जाते अद्वैत आचार्य इनमें सर्व अग्रगण्य होकर के विराजमान फिर आचार्य रत्न विराजमान है आचार्य निधि श्रीवास ये सब महाप्रभु के परकर हैं उनके नाम दे रहे हैं तो आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास परम परम धन्य हैं यद्यक प्रभु आज्ञा गौड़े रहते तथा थापि नित्यानंद प्रेम चलित देखिते थे यद्यपि पूर्व वर्ष में श्री महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को गौर देश के जितने भी निवासी थे उनसे यह कहा था कि भाई साल की साल तुम आते हो हर वर्ष आते हो ऐसा मत करो ठीक है एक बार आगे मिलने के लिए ठीक है परंतु हर साल का ऐसा नियम मत बनाओ तो हम तो हर साल रसियाता के दर्शन करने के लिए आएंगे बहुत तकलीफ होती है इतनी दूर यात्रा करना कितना कष्ट कर है अपना काम काज छोड़ के आते हो तो तुम लोग देश में ही रहा करो मुझसे मिलने के लिए मत आया करो तथा तथापि नित्यानंद महाप्रभु की आज्ञा का खंडन करते हैं और महाप्रभु की आज्ञा को न मान करके महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं तो कभी तो आज्ञा का पालन करना अच्छा लगता है और कभी आज्ञा का पालन न करना और भी ज्यादा अच्छा लगता है तो महाप्रभु को महाप्रभु अपनी आज्ञा का पालन न करना और भी ज्यादा प्रिय लग रहा है अनुराग लक्षण यही विधि नहीं माने अनुराग का ये लक्षण है कि जहां अनुराग है वहां शास्त्र की आज्ञाओं शास्त्र की विधि मोदना लक्षण धर्म है ऐसा करो ऐसा मत करो ये विधि निषेध इसका नाम ये धर्म मीमांसा में धर्म की परिभाषा दी गई कि नोदना लक्षणों धर्म के ऐसा करो ये है धर्म ऐसा मत करो जहां पर निषेध किया गया वो है अधर्म परंतु यहां नोदना को नहीं माना गया और पर जो कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा मत करो उसको भी न मान करके भक्तगण प्रेम के कारण कुछ आचरण करते हैं और वो आचरण और भी ज्यादा प्रिय लग रहा है लक्षण ही विधि नहीं माने तार आज्ञा भांगे तार संगे कारणे श्री महाप्रभु का संग प्राप्त होगा इसके लिए महाप्रभु की आज्ञा का भी खंडन कर रहे हैं आगे प्रसंग में आएगा अगले वर्ष जब श्री महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए चलेंगे श्री महाप्रभु ने श्री गदावर पंडित से कहा कि तुमने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है कि मैं जगन्नाथपुरी का त्याग करके नहीं जाऊंगा तुम यहीं रहो श्री गोपीनाथ उनकी सेवा करो उनकी सेवा कौन करेगा तुम आ जाओगे तो परंतु श्री गदावर पंडित कह रहे हैं बोले महाराज क्षेत्र सन्यास जाए भार में। मैं आपका नहीं करूंगा मैं तो आपके साथ साथ करूंगा महाप्रभु ने दूसरा तर्क दिया बोले, मेरे साथ चल रहे हो फिर गोपीनाथ जी की सेवा कौन करेगा बोले जहां तुम हो वहां गोपीनाथ जी लो तुम हो तो गोपीनाथ जी की सेवा अपने आप हो जाएगी तुम्हारे पास में रहना गोपीनाथ की सेवा ही है खंडन कर है बात को श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई लौट जाओ ये कह रहे हैं हाँ थोड़ी दूर और चलता हूं तो और थोड़ी दूर क्या बहुत दूर चल गए महाप्रभु ने मुड़ करके देखा तो फिर गदार पंडित को पीछे आते आते देखा कह रहे हैं अरे गरार तुम लौटे नहीं अभी तक गए नहीं क्यों यहां पर हमारे साथ साथ चल रहे हो मैंने तुमसे कहा ना हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है श्री गोपीनाथ जी की टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करने में विलम्ब हो रहा होगा बोले जाओ बोले हाँ थोड़ी दूर और चलते हैं फिर जा रहे हैं फिर तुम नीचे मुड़के देख रहे बोले तुम मान नहीं रहे हो ये आंख तिरछी करके कह रहे हैं बोले सड़क किसी के बाप की है क्या सड़क तुम भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं हमको सड़क से चलने पर तुम क्यों रोक कैसे रोक सकते हो तो जो जहां श्री गदागर पंडित तो अत्यंत अनुकूल होकर के विराजमान कभी भी टेहे वचन नहीं बोले और वहां पर इनमें भी थोड़ा सा मान उत्पन्न हो गया मान उत्पन्न होकर के कह रहे हैं कि सड़क के ऊपर तो किसी का अधिकार है नहीं सड़क पर तो कोई भी चल सकता है हम भी चल रहे हैं का देख रहे हो हमारे पीछे मुड़ मुड़ करके तुम क्यों चल रहे हो ये टोकने वाले तुम कौन हो तो कहीं मान भी प्रकट कर दिया महाप्रभु रीज गए अंत में हृदय से लगा कह रहे हैं भैया नहीं तुम यहीं रहो तुम्हारा यहां रहना ज्यादा उपयुक्त है तुमने नियम ले रखा है और तुम्हारा नियम खंडित होगा नियम को यह तुम तोड़ोगे तो मुझे दुख होगा इसलिए मेरे सुख के लिए तुम यहां रहो जब ऐसा कहा तब श्री दुखी होकर के गदाधर पंडित लौट करके गए नहीं तो बहुत दूर तक मिल लो महाप्रभु के साथ साथ अलग अलग चल रहे हैं भाई तुम जा रहे हो सड़क तो सड़क है सड़क पर हम भी चल रहे हैं हमको रोक क्यों रहे तो कितना आनंद हुआ होगा महाप्रभु को आज्ञा का पालन न करने से आनंद हुआ या आज्ञा का पालन करने के पर आनंद नहीं है आज्ञा का पालन न करने पर महाप्रभु को और भी अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है जैसे छे घर जायते गोपी के आज्ञा दिला रास में श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौटने के लिए आज्ञा दी कि पृथ्वी आदरुग्रहान मात्र पितृ पुत्र भात पतेश्चि विचन मंत्रो यह पसंद तो मात्र बंद साधुसम घर लौट जाओ सबसे पहले तुम्हारी माँ ढूंढ रही होंगी जब मां को नहीं मिली घर में बेटी तो उसने धीरे से बाप के कान में कहा होगा कि लड़की कहा गई दिख नहीं रही है घर में तब पिता को चिंता हुई होगी पिता पिताजी खोजबीन कर रहे हैं तब भाई ने पूछा होगा पिताजी क्या ढूंढ रहे हो तब भाई ढूंढ रहे हैं तो माँ तो पित्रा पुत्रा पुत्र का तात्पर्य पुत्रवत जो पालन करने जिनका पालन किया वो गाय के बछड़े खरगोश तोता वे सब चू कर रहे हैं कि हमको भोजन कराती थी हमको गाय दूती थी दूधने का समय आ गया वो कहाँ गई दुविता कहा गई तो दुविता के लिए वे सब व्याकुल हो रहे हैं तो पहले माँ ढूंढेगी फिर मात्र पिता पिता ढूंढेंगे फिर पुत्र जिनका पालन किया है वे ढूंढेंगे फिर भ्रात रहा, भाई ढूंढेंगे फिर जाकर के बात पहुंचेगी पति तक पते शिवा तो ससुराल में दो भाग मच जाएगी कि बहू कहाँ गई बहू कहाँ गई भ्रात पते शिव बिचिन बनती है परंतु उनको वो तुम जब घर में दिखोगी नहीं तो सब व्याकुल हो जाएंगे इसे माक ध्वन बंद साधुसम अपने बंधुओं को भय मत प्रदान करो लौट जाओ लौट जाओ और रसिक श्रोमणी दूसरे अर्थ में कह रहे हैं प्रार्थना के अर्थ में चिंता ही मत करो ढूंढने दो वे विचवंती अपस्यता अंधे होकर के ढूंढेंगे जैसे अंधा कोई चीज को ढूंढने जाए उसे मिलेगा नहीं ऐसे ढूंढने दो वे यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं अंधे की तरह से ढूंढ रहे हैं इससे माकृधन बंद साध बंधुओं से भयभीत तो होने की जरूरत नहीं है यही रुको तो दोनों अर्थ चली जाओ और रुको ये दोनों ही अर्थ वहां पर प्रकट हो रहे हैं तो रास में जैसे गोपियों को आदेश प्रदान किया और तार आज्ञा भंगी तार संगे से रहला परन्तु गोपियों ने कृष्ण की आज्ञा का खंडन करके कृष्ण के पास में रहना ही स्वीकार किया है इसलिए आज्ञा पालन में कृष्ण को जितना संतोष होता है प्रेम के कारण आज्ञा उल्लंघन करने से करोड़ गुना, गुना संतोष प्राप्त होता है तो आज्ञा पालने कृष्ण यथे परतोष प्रेमे आज्ञा भोंगे लेट गुण सुख पोष करो गुने सुख की पोष की प्राप्ति होती है दत्त मुरारी गुप्त गंगादास ये श्री सेन शिवानंद सेन श्रीमान पंडित माने मुरारी पंडित अखिंच कृष्णदास मुरारी गर्व पंडित बुद्धिमंत खान संजय पुरुषोत्तम ये सबके साथ सब शुक्लाम्बर चत ब्रह्मचारी श्री निशिंगानंद और जितने भी हैं कहां तक नाम किया जाए सबके सब श्री महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से उड़ीसा जा रहे हैं सब वहां पर आए हुए हैं शिवानंद कुलिन कु, कुलिन ग्रामवासी जितने भी जन हैं वे भी आए हैं और वे भी उस ग्रुप में सम्मिलित होकर के ये भी जा रहे हैं शिवानंद सेन चलिला सभारे ललिला शिवानंद सेन सबको लेकर के जाते हैं शिवानंद सेन ये उड़िया बोलने में कुशल हैं इसलिए टैक्स जहां जहाटाई पोस्ट है टोल टैक्स देना है वहां पर ये उड़िया में बात करके थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं और कम खर्च में सबको यात्रा पूरी करा देते हैं तो इनके एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये सबको लेकर के जाते हैं और शिवानंद सेन ये तो बीरा दूती होकर के विराजमान जैसे बीरा दूती श्री राधारानी को कृष्ण से मिलाती हैं ऐसे ही ये जितने भी भक्तगण हैं उन भक्तगणों को महाप्रभु से मिलाते हैं तो कृष्ण लीला में जो बीरा दूती वो ही श्री गौर लीला में आप शिवानंद सेन होकर के विराजमान राघव पंडित चले झाली सजाया उस समय श्री राघव पंडित झाली सजा करके चले और दमयंती दिया करिया और श्री दमयंती जी राघा गुप्त राघा पंडित की बहन है वे दमयंती जी इन्होंने सारी चीज संभाल करके बड़ी भारी जो झाली है ऊंची उस झाली में उस टोकरी में बास्केट में सारी चीज संभाल करके रखी हैं। अब श्री राघा पंडित कहीं धनिष्ठा सखी होकर के विराजमान हैं और दमयंती जी गुणमाला सखी होकर के विराजमान। अब जो सारे अपूर्व दिव्य हैं उनको श्री महाप्रभु के लिए सबने सजाया और छोटी छोटी वस्तुओं को भी कितने स्नेह के कारण सजा करके रखा छोटी वस्तु कभी कभी बड़ी उपयोगी होती है तो छोटी छोटी वस्तु उनको भी सजा करके रखा और प्रेम के कारण उन वस्तुओं को भी जो साइज में उपलब्ध हैं, पंथ प्रेम के कारण दी गई हैं, इसलिए महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं आगे उसी झाली का श्री राघव पंडित की झाली उसका ही आगे वर्णन करेंगे बुलंदता गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गो निताई